विवेकानंद साहित्य स्फुट विचार चाह की अनुभूति ही सच्ची प्रार्थना है शब्द नहीं परंतु तुम में यह देखने और प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य होना चाहिए कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है या नहीं अपना कर्तव्य पालन करके तुम सत् प्रकृति का उत्कर्ष करो अपना कर्तव्य पालन करने से हम कर्तव्य की भावना से मुक्ति पाते हैं और केवल तभी तभी हम हर बात को ईश्वर कृत अनुभव कर पाते हैं हम सब तो उसके हाथ में यंत्र के समान हैं यह शरीर अपार दर्शक है ईश्वर दीपक है जो कुछ शरीर के बाहर जा रहा है वह ईश्वर का है तुम इसे नहीं अनुभव करते तुम मैं का अनुभव करते हो यह भ्रम है तुम ईश्वर की इच्छा के समक्ष मूक समर्पण करना सीखो कर्तव्य इसके लिए सर्वोत्तम पाठशाला है यही कर्तव्य नैतिकता है अपने को पूर्णतया विनम्र बनाने का प्रयास करो मैं से मुक्ति प्राप्त करो पाखंड नहीं तब तुम कर्तव्य की धारणा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो क्योंकि सब ईश्वर का है तब तुम स्वाभाविक रूप से सब कुछ भूलते और क्षमा इत्यादि करते हुए आगे बढ़ सकते हो हमारा धर्म कर्तव्य और धर्म के विभिन्न क्रम विभिन्न लोगों के लिए सदैव प्रस्तुत करता है प्रकाश तो सर्वत्र है किंतु उसके दर्शन पवित्र पुरुषों में ही होते हैं एक महापुरुष बिल्लोरी कांच के समान होता है जिसके माध्यम से ईश्वर की किरणें आती और लौटती हैं किसी जीवन मुक्त की उपासना क्यों न करो पवित्र व्यक्तियों से संपर्क शुभ है यदि तुम पवित्र लोगों के निकट जाओगे तो वहाँ की हर वस्तु से अचेतन रूप से पवित्रता बहती भी पाओगे अपने प्रति किए गए अशुभ का प्रतिरोध मत करो अभी तो तुम दूसरों के प्रति किए हुए अशुभ का का प्रतिरोध कर सकते हो। हो, यदि तुम संत बनना चाहते हो, तो तुमको सभी प्रकार के विषय सुख त्याग करना चाहिए। साधारणतः तुम सभी का भोग कर सकते हो किंतु ईश्वर से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करो और वह तुमको आगे बढ़ने में मार्ग दिखाएगा जो हृदय संसार के परे और ऊपर की वस्तु के लिए उत्कंठित है उसके केवल एक सूक्ष्मांश की ही यह विश्व पूर्ति कर सकता है हर मनुष्य में स्वार्थ शैतान का अवतार है स्वार्थ का एक एक अंश अंशतः शैतान है एक ओर से तुम स्वार्थ को हटा लो और दूसरी ओर से ईश्वर प्रविष्ट हो जाएगा जब स्वार्थ से छुटकारा मिल जाता है केवल ईश्वर ही रह जाता है प्रकाश और अंधकार साथ साथ नहीं रह सकते छुद्र मय को भूल जाना स्वस्थ और शुद्ध मस्तिष्क का एक चिन्ह है स्वस्थ शिशु अपने शरीर को भूल जाता है सीता पवित्र थी यह कहना इस निंदा है। वह तो स्वयं साकार पवित्रता थी सुंदरतम चरित्र जो कभी पृथ्वी पर हुआ एक भक्त को वैसा ही होना चाहिए जैसे कि सीता राम के समक्ष थी वे हर प्रकार की कठिनाइयों में पढ़ सकते थे सीता अपने दुख की चिंता नहीं करती थी उन्होंने अपने को राम में भूत कर दिया था